संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ हस्िनापुर जाना और वहां सब से मिलकर युधिष्ठिर के आज्ञा ले सुभद्रा के साथ द्वारिका को प्रस्थान करना वैशं जी कहते हैं राजन तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतने की आज्ञा दी दारुक ने थोड़ी ही देर में लौटकर कर सूचना दी कि रथ जोत कर तैयार है इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया सब लोग तैयार हो जाओ हस्तिनापुर की यात्रा करनी है आज्ञा पाते ही संपूर्ण सैनिक तैयार हो गए और महान तेजस्वी अर्जुन के पास जाकर बोले यात्रा का सारा प्रबंध हो गया है अब चलना चाहिए तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए और प्रसन्नता के साथ तरह तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए समय अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया मधुसूदन महाराज युधिष्ठ ने आप ही की कृपा से विजय पाई शत्रुओं का वध किया और अकंटक राज्य प्राप्त किया है हम सभी पांडव आपसे सनात हैं आपको ही नौका रूप में पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुंचे हैं विश्वकर्मन आप ही इस जगत के आत्मा और संसार में सबसे श्रेष्ठ है मैं आपको उसी तरह जानता हूं जिस तरह आप मुझे जानते हैं भगवान आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है नाना प्रकार की लीलाएं आपकी रति अर्थात मनोविनोद है आकाश और पृथ्वी आपकी माया है आप ही में यह समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है अंडत पिंडत श्वेतज और उद्भिद इन चार प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाश को आप ही उत्पन्न करते हैं निर्मल चांदनी में आपके ही हास्य की छटा का दर्शन होता है ऋतु आपकी इंद्रियां और सदा प्रवाहित होने वाली वायु आपके प्राण है आपका क्रोध ही सनातन मृत्यु के रूप में प्रकट है आपकी प्रसन्नता में भगवती लक्ष्मी निवास करती है महामते आप में रति तुष्टि धृति शांति मति और कांति आदि गुणों का तथा चराचर प्राणियों का नृत्य निवास मान, माना गया है प्रलय काल में आप ही मृत्यु के नाम से पुकारे जाते हैं मैं सुदीर्घ काल तक आपके गुणों का वर्णन करता रहूं, तो भी उनका पार नहीं पा सकता कवल आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है अजय परमेश्वर मैंने देवर्षि नारद देवल श्री कृष्ण द्वे तथा पितामह भीष्म के मुख से आपके महात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है सारा जगत आप में ही ओत है आप ही मनुष्यों के एकमात्र अधिश्वर हैं जनार्दन आपने मुझ पर कृपा करके जो यह उपदेश किया है उसका मैं यथावत पालन करूंगा हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने यह बड़ा अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन को युद्ध में मार डाला कौरवों की सेना को आपने ही अपने तेज से भस्म कर दिया था तभी मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सका हूं आप ही ने ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिनसे मेरे लिए विजय सुलभ हो गई दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए पराक्रम से हम लोगों की जीत हुई थी कर्ण पापी जयद्रथ और भूसा के वध का ठीक ठीक उपाय आप ही ने बतलाया था अथा देवकी नंदन आपने प्रेम वे जो जो उपदेश दिया है वह सब मैं आचरण मिलाऊंगा इसमें मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है आप द्वारिका जाना चाहते हैं तो जाइए इसमें मेरी भी सम्मति है धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जान, जाने की आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करूंगा अब शीघ्र ही आप मामा जी का दर्शन करेंगे और अजय वीर बलभद्र जी तथा अन्य विष्णुवंशी वीरों से मिल सकेंगे इस प्रकार बातचीत करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हर्सनापुर में जा चुके पहुंचे इनके नगर में प्रवेश करते ही वहां के नर निहाल हो गए फिर इंद्र भवन के समान शोभाशाली राजमहल में जाकर वे दोनों मित्र क्रमशः महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत बुद्धिमान विदुरजी राजा युधिष्ठिर दुर्धर्ष वीर भीमसेन माद्रीनंदन नकुल सहदेव धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहने वाले अपराजित वीर युसु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 ष्ट की सेवा में बैठे रहे तदनंतर रात के समय बुद्धिमान राजा चित्राष्ट्र ने कौरवों और भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने महल में लौट आए। वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्ही के महल में गए वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वे इच्छानुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर अर्जुन के साथ सो रहे जब रात बीत गई तो प्रातःकाल पुर्वाहन की क्रिया संध्या बंदन आदि करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिर के महल में गए जहाँ वे अपने मंत्रियों के साथ रहते थे उस सुंदर भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया उनके आगमन से महाराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई फिर उनके आज्ञा देने पर वे दोनों मित्र उत्तम आसनों पर विराजमान हुए राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी उन्होंने देखते ही ताल लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं अतः वे इस प्रकार बोले वीरवरों, मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो जो भी कहना हो कहो मैं वह सब शीघ्र ही पूर्ण करूँगा तुम मन में कुछ अन्यथा विचार न करो यह सुनकर बातचीत करने में परम चतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा राजन महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं यदि आप स्वीकार करें और हर्षपूर्वक आज्ञा दे दें तभी ये द्वारिकापुरी को जाएंगे अतः मेरी प्रार्थना है ये आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दें युधिष्ठि ने कहा मधुसूदन आपका कल्याण हो आप सूर्यनंदन बसदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारिका को जाइए महाबावो आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सम्मति है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 अनर्थ देश की प्रजा अपने माता पिता तथा विष्णु बंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे यज्ञ में पधारिएगा ये तरह तरह के रत्न धन और दूसरी दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए केशव आप ही की कृपा से हमारे शत्रु मारे गए और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हम लोगों के हाथ में आया है अतः यह सब कुछ आप ही का है धर्म राज्युष्ठिर के योग कहने पर पुरुषश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण ने कहा महाबाहो ये रत्न धन और समूची पृथ्वी केवल आपकी है यही नहीं मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए उनके ऐसा कहने पर युधि ने जो आज्ञा कहकर उनके वचनों का आदर किया तत्पश्चात श्रीकृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पास जाकर बातचीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया प्रदक्षिणा करके विदुर कर हस्तिनापुर से बाहर निकले उस समय नगर के निवासी मनुष्य उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे कपिध्वज अर्जुन सातकी नकुल सहदेव अगाध बुद्धि वाले विदुरजी और गजराज के समान पराक्रमी भीम से